विचार स्वरूपों में वो दर्शियती विचार करने का तरीका विचार करने का जो स्वरूप है उसका वर्णन करने जा रहे हैं कैसे विचार किया जाता है वो समझा रहे देखो भिन्नति सबसे पहले निश्चय कर लो आकाश और दोनों भिन्न ये बल मान लो कम से कम निर्णय लो दिमाग बिठाओ भाई आकाश और सत्य भिन्न क्यों सीधी सीधी बात पहले तो देते हैं दो शब्द अलग अलग है सत्य अलग शब्द अर्थ आकाश है सत्यब्द का अर्थ आत्मा है दोनों पर्यायवाची तो नहीं है ना जब दोनों पर्यायवाची नहीं है दो बोध पदार्थ भी दो अलग अलग होगा दो अलग अलग है तो दोनों भिन्न होगा दो भिन्न शब्द और पर्यायवाचियों तो वो एक अर्थ को बोध कराएंगे जैसे घट शब्द कलश शब्द दो भिन्न शब्द लेकिन वो दोनों पर्यायवाची होने से उन दोनों बुद्धि पदार्थ एक होगा अभिन्न होगा लेकिन जब दो शब्द हो और दोनों पर्यायवाची ना हो उन बोध पदार्थ दो भिन्न होगा या तो अभिन्न होगा भिन्न होगा ना अतव और शब्द ये तो शब्द हैं दोनों पर्यायवाची नहीं है व्याकरण का विकोष किसी में भी इनको पर्याय वाचक कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है अतएव वा अपर्यायवाची रूपा ये व्यक्त और शब्द शब्द का भेद को देखता हुआ अर्थ में भी भेद मानना पड़ेगा अतव व्यक्त और शब्द दोनों भिन्न पदार्थ है इस शब्द के आधार पर भी सिद्ध हो गए शब्द वेदात और दूसरा है तो बुद्धिश्च भेदेश भेद ज्ञान में भी भेद है ज्ञान में भी आकाश का ज्ञान और का ज्ञान में भेद है क्या भेद है देखो घटासन पड़ासन मढ़सन बोल रहे ना नहीं बोलते सन वायु सत तेज है सती आप सती पृथ्वी मैंने पृथ्वी जल तेज जल सब में क्या है सत अनुसूत है इनको बोलता है क्या वायु वियत बोलेगा अग्नि ही व्यक्त अग्नि आकाश है वायु आकाश है जल आकाश है पृथ्वी आकाश है ऐसा कोई नहीं बोलता नहीं सब बोलेंगे आकाश सत्य है वायु सत है अग्नि सत है जल सत है पृथ्वी सत है ये सब बोल रहे कि नहीं बोल रहे इस सत्य का ज्ञान और आकाशिक ज्ञान में भी फर्क दिख रहा है साफ, साफ। सत का ज्ञान सगल पदार्थों के साथ हो रहा है यानी आकाश ज्ञान सगल पदार्थों में अनुसूत नहीं होता है ज्ञान का भेद को लेकर मानना पड़ेगा बुद्धि भेद को व्याख्या किया वायुवाद अनुवृत्त सत न तो व्योगे ही भेद क्या है भेद ज्ञान क्या है कहे वायुवादियों में सत्य अनुवृत्त है और वायुवादियों में व्योग आकाश अनुवृत नहीं है ये भेद ज्ञान ज्ञान भेद अतन भिन्न है भिन्न प्रतिज्ञा हेतु माह प्रतिज्ञा कर रहे हैं भिन्न क्यों है आकाश अर्थ शब्द भेदा हेतु तो। पक्ष क्या है साध क्या है भिन्ने हेतु तो क्या दिया शब्द भेदा दूसरा हेतु तो ज्ञान भेदा छब्दा भे मतलब क्या भी भिन्न-भिन्न होगा उसी हेतु और अपर्या समझा रहे हैं दूसरा हेतु है तो क्या था बुद्धेश भेद तमेव हेतु विष देती उसी को समझा रहे हैं बुद्धि भेद ज्ञान भेद का मतलब क्या यद वायवादिशु भूतेशु में क्या अनुभव हो रहा सत्थ है प्रकार सकल भूतों के साथ सत अनुवृत्त होकर भाषित हो रहा है व्योम तो नईम एनाकाश सकल भूतों में अनुवृत्त होकर भाषित किसी को भी नहीं होता सा भेदी ऐसा जो ज्ञान होता है अनुवृत्ति और व्यावृत्ति का जो ज्ञान है इसमें क्या कहते हैं भेदी भेद बुद्धि भेद करता हो। भेद करता एवं सदाकाश और भेदम प्रसाद इस प्रकार से सत्य और आकाश में भेद सिद्ध कर दिया और अब दूसरी भ्रांति क्या थी व्योम सत्ता आकाश में सत्ता जाती रहती है ऐसे भ्रांति हुए ना उस भ्रांति को दूर करेंगे भ्रांतिया प्रतिदस्य धर्म धर्मी भाव व्यक्ति भ्रांति से जो दिखाई दे रहा था धर्म धर्मी भाव उसको भी विचार पूर्व व्यक्ति दिखाएंगे जैसा धर्म धर्म देख रहे हो आकाश को धर्मी और सत को धर्म रूपेण भी दिखाई दे रहा है भ्रांति से उसको ठीक उल्टा कर दिखाएंगे सचमुच में सत सच धर्मी है और आकाश धर्म है ये कैसा वो समझाने कोशिश करते हैं सदवस्तु अधिक वृत्ति धर्मी व्योम ना धिया सत पृथक् कारे द्रोही व्योम मा कि देखिए हमेशा धर्मी व्यापक होता है और धर्म व्याप्य होता है सामान्य धर्मी क्या है वृत्ति का और उसका कार्य होता है धर्म कौन है घर मृत्यु का व्यापक है कि घट व्यापक है मृत्यु का व्यापक हमेशा कारण व्यापक होता है कार्य तुझे एक देश उत्पन्न व सोने से व्याप्त होगा इसलिए धर्मी व्यापक होता है और धर्म व्याप्त होता है सिद्धांत सामान्य यदि आकाश धर्मी होता तो आकाश व्यापक होना चाहिए आकाश व्यापक होना चाहिए तात्पर्य हुआ कि सकल भूतों में अनुसूत होना चाहिए लेकिन हम क्या देख रहे हैं आकाश सगल भूतों में अनुसूचित होकर व्यापक नहीं है कि विपरीत में हम क्या अनुभव कर रहे हैं सत को व्यापक अनुभव कर रहा हूं यदि वो धर्म होता वह अव्यापक रूप में अनुभव होना चाहिए था आकाश के एक देश मात्र में सत अनुभव होना चाहिए वायु आदि में सत का अनुभव नहीं होना चाहिए था या नहीं? हम क्या अनुभव कर रहे हैं जहां आकाश का अनुभव नहीं हो रहा है वहां भी सत्य का अनुभव कर जहां घट नहीं है वहां भी पृथ्वी का अनुभव करते कि नहीं करते हो ये उसी पर जो आकाश नहीं है वहां पर भी मैं सत्य अनुभव कर रहा हूं इसका मतलब सत्य व्यापक है और आकाश व्याप्त है अतएव सत्य क्या हो गया धर्मी और आकाश धर्म इस युक्ति के आधार पर जो भ्रांति से हम देख रहे हैं आकाश में सत्य आकाश में सत्य ऐसा जो हम देख रहे हैं भ्रांति से इस युक्ति के आधार समझ करके नहीं सत्य व्यापक है वो हमको जो दिखाई दे रहा है इसे भ्रांति माननी पड़ेगी व्यापक कभी व्यापार रूपेण हो नहीं सकता अच्छा हमें क्या बोलना चाहिए सत्य आकाश यानी आकाश में सत नहीं भगवान एक जो श्लोक में कह देते हैं सभी मुझ में है और मैं किस में नहीं हूं तो क्यों कह एक जगह तो कह भी कह लिया सभी के अंदर मैं व्याप्त जगह तो नहीं सब मुझ में है और मैं किसी में नहीं हूं यह भी कह रहे उपासना का दृष्टिकोण से, से बोलना अलग चीज होता है ज्ञान का दृष्टिकोण से बोलना अलग होता है ज्ञान का दृष्टिकोण में यह होता है मुझ में सब है और मैं किसी में नहीं हूं देखो कपड़े में चित्र है वो सारे चित्र कपड़े में हैं, लेकिन चित्रों में कपड़ा है क्या जो पेंटिंग वो रखा है पेंट में कपड़ा है पेंटिंग में या कपड़े में पेंटिंग है सारे पेंटिंग कपड़े में जरूर है लेकिन कपड़ा पेंटिंग में एक भी पेंटिंग में नहीं है है ना क्योंकि पेंटिंग का तो अधिष्ठान कपड़ा है इसलिए जब जगत का अधिष्ठान यदि भ्रम है तो अधिष्ठान अधिष्ठित उसमें गुजराया गया जगत में आत्मा नहीं है आत्मा में जगत शुरू में उपासना सभी में परमात्मा को देखो सभी में ईश्वर को देखो सभी के हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है ये सब जो कह रहे हैं ये उपासना कर सच्चाई में सभी में आत्मा है नहीं ये सब भ्रांति है ये सब क्या है कल्पना है कल्पित उसमें कहा से आ आत्मा इसे पट पर कल्पित चित्र कल्पित चित्र में पट नहीं इसलिए और पट में कल्पना चौधरी करे जाओ क्या कर और कल्पित तो तो पट से कोई संबंध भी नहीं होता वास्तव में समय नहीं हो सकता है ना वो उपासना के लिए कहे बातों को छोड़ दो गौण मुख्य मुक्ति यही होता है ब्रह्म में सारा कल्पित होने के नाते इनमें ब्रह्म है कहना ब्रह्म में यह सारा कल्पित है कहना इसे यहां पर कहते हैं कि पृथक करके देखोगे तो समझ में आएगा आपको सत्य में आकाश कल्पित है इसलिए आकाश में सत्य है ये गलत सत्य आकाश भी और दूसरी बात आकाश से सब को निकालो फिर आकाश बचता है कुछ आकाश में सत्यम प्रियम है ना उसने अस्थि भाति प्रियम तीन चीज को निकाल दीजिए आकाश में आकाश क्या रहेगा अस्ति भाती प्रेम को निकाल देंगे तो नाम भी नहीं टिकेगा आकाश है नाम काम रहे हो करोगे जो वस्तु है पहले आपको कहने का पड़ेगा है जब है कहोगे तो दिखा जब दिखेगा तो वो प्रिय लगा प्रिय लगने के बाद गन्ना नाम और तो बाद में जब अस्थि बात कृत्य निकाल दिया उस वस्तु का तो नाम रूप का रहे अजय आकाश के सत्य स्वरूप ही नष्ट हो है सारे धागे निकाल दो चित्र कहा रह कपड़ा था कपड़े के ऊपर तो चित्र था कपड़ा रूपी अधिष्ठान के अवयवों को जब निकाल दीजिए तब क्या हो जाएगा तब चित्र की सत्ता रहेगा चित्र की सत्ता को हटाने का मतलब क्या चित्र जिस अधिष्ठान में कल्पित है उस अधिष्ठान का स्वरूप पहुंचा अष्टान स्वरूप गया तंत्र रूप था उसे पहुंच पहुंचा तब क्या होगा फिर यह चित्र गायब होगा तो कपड़ा ही नहीं रह जाएगा? उसे और यहां पर भी समझो जब इस आकाश की कल्पना का अधान कौन सत, सत है सत्य सी स्वरूप गया है निरुण नहीं रहा ये निर्गुण निराकर से हो जाओगे ना अधिष्ठान आत्मा रह जाता है ना उसमें अधिष्ठित आकाश कर कपड़ा है दोनों है, ये निर्गुण निराकार निष्कल स्वरूप में पहुंच जाते हैं फिर ये में कोई अधिष्ठान की जो अधिष्ठान भी कल्पना है, आकाश की वजह से मैंने आत्मा को अधिष्ठान कह रहा हूं नहीं तो अधिष्ठान पर अधिष्ठान अधिष्ठित भाव ही वास्तव में नहीं रह जाता है तीसरे कहते हैं आगे श्लोक में देखिए समझा रहे हैं एवं सदाकाश और भेदम प्रसाद सत्य और आकाश के भेद को संपादन करने के बाद व्योगना सत्ता से जो भ्रांतिया प्रतीत का धर्मी धर्म भाव से विचार है न, विचार के द्वारा उसमें भी उल्टा कर दिखाएंगे व्यक्त कर देंगे वास्तव जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वो धर्म है और जिसको तुम धर्म समझ रहे हो वो धर्मी है ये दिखाना चाहते हैं सद वस्तु अधिक वृत्ति धर्मी व्योम धर्मता धिया पृथक कार्योम सद वस्तु अधिक वृत्ति वाला है इसीलिए वह धर्मी है और व्योमस्तु और व्योम न्यून न्यूनदेश वृत्ति वाला होने के नाते वह धर्म है और धिया सतह पृथक बुद्धि से क्या करो उस से अलग कर दो आकाश को तो ब्रूही देवक की मात्र बताओ अब आकाश क्या सुर बच जाता है सत्य में आकाश को अलग कर दो तो मतलब क्या सत्य अधिष्ठान को मिटा दो उसे निराकर ग्रहण कर लो तो आकाश का अस्तित्व रह जाता है आकाश का स्वरूप क्या रह जाएगा यानी कुछ भी नहीं रह जाएगा वह सत्य रूप प्रसाद से अनुवृत्त से द्रव्य सेवा रूप्रसाद अनुवृत्त क्या है द्रव्य उसी प्रकार से आकाश वायु आदि से अनुवृत आकाश वायु सभी में अनुवृत कौन है सत सत्य सत को ही धर्मी कहेंगे रूप रस और अनेक गुण होते इस सारे गुण में गुण में कहा देख रहे हैं द्रव्य में देख रहे हैं इन सभी के साथ द्रव्य का जोड़ है केवल गुण को ग्रहण किया नील घट हो सुर घट हो ऋतु कहोगे मधुर घट कोई भी हो रूप रसगंध स्पर्श जो भी गुण है हमेशा द्रव्य जुड़ा हुआ इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है अनुसूचित अगर द्रव्य क्या हो गया धर्मी रूप रसगंध आदि धर्म उसी प्रकार से आकाशवाद सभी अनुचित कौन है सत्य सत्य हो जाएगा धर्मी आकाशवादी आदि धर्म रसादि भी आवृत्य रूप सेवा जैसे रस से भिन्न रूप है रूप से भिन्न रस है एक से होते हैं। ये हो गया धर्म वायुवाद विवाह से से से एक दूसरे पृथक कौन है आकाश पृथक हो जाएगा ना तो ऐसा जो आकाश है धर्मत्व इत्यर्थ वो धर्म होता है तरी घिन्न से नश्य सकता है एक घट से भिन्न जो दूसरा पट है वह है या नहीं घट से भिन्न जो दूसरा है वो सत है। सत्य से भिन्न जो आकाश है वो भी सत्य होना चाहिए होना चाहिए। व्यवहार देख रहे ना घट है पुस्तक है कलम है इत्यादि एक दूसरे से भिन्न है भिन्न होता है सबके सब क्या है एक दूसरे के प्रति हम हमारे लोगों के दृष्टिकोण में ऐसा वास्तविक है ऐसा सत्य है अत जब आपने और आकाश को जब भिन्न कर दिया ठीक है घट और पट जैसे दो भिन्न वस्तु है सत्य और आकाश भी भिन्न वस्तु में मानता हूँ लेकिन फिर भी दोनों ही सत्य वस्तु घट और पट दोनों सत्य है। आकाश और सत्य सत्य मानना चाहिए तो नहीं नहीं ऐसा हो सकता। जैसे होता है उसी प्रकार से भिन्न जो आकाश है यह भी वास्तविक है इतिहास से नव दुर्निरुपता तो सत्य व्यतिरिक्त आकाश को निरूपण कर सकते हो सारा जगत। नहीं कर सकते। इसको में क्या कहा था उस आकाश में जो बाती प्रियता उसमें निकाल दो, बुद्धि से अलग करके सोचो अब आकाश क्या क्या है आकाश को शुरू पकड़ में आएगा अस्थि भाति प्रियता को छोड़ दूंगा आकाश या नाम रूप को भी ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं वास्तव में उसका निरूपण ही नहीं हो सकता जिसका वह सत्य कैसे होगा दुर्निरूपत्म वह सत्य वास्तविक ऐसा मत कहो दिया सतह पृथक कार्य दिया सतह पृथक कार्य बुद्धि से विवेक से क्या करना सत्य आकाश को अलग कर देना अलग करो क्या हुआ का क्या स्वरूप रह जाता है बताओ तो बता ही नहीं सकता कोई शुरू। यदि कोई कहे नहीं अवकाशात्मक अवकाशात्मक आकाशम ऐसे कोई कह तब तो से पूछेंगे अवकाश अस्थि नास्ती व आकाशम भाति न भाति अवकाशत्म आकाशम प्रियम अप्रियम बा अस्थि भाती प्रिय तो उसने हैया नहीं आनी। जिसको तुम अवकाशात्मक कह रहे हो उस यदि है तो उस अलग करो और बताओ अवकाशात्मक क्या चीज है और सबसे बड़ी बात जो सत्य भिन्न है वो कैसे हो सकता है सिद्ध सिद्ध जो सत्य आकाशों ने भिन्न सिद्ध कर दिया है जो सत्य भिन्न होगा वो सत कैसे हो सकता है। निश्चित रूप सत्य भिन्न होगा वो असत्य होगा अदय आकाशवास्त्र कैसे हो सकता है जो कोई भी चीज सत्य से भिन्न साबित हो जाए वो निश्चित रूप असत्य हो जाएगा असत और सारा जगत हम सबसे भिन्न सिद्ध कर हैं। अच्छा सारा जगत ही असत्य हो गया अजय मिच्छा वही कह रहे थे कि अगला श्लोक में अवकाश दुर्निरुपत्तम असिध पक्ष कर सकता है और दुर्निरुप ऐसे कैसे कर दिया तुमने हम निरूपण करेंगे उसको तब कहते हैं अवकाशात्म तक चेत असत्य चिंत भिन्नम सुवकाशात्कम तो तक कोई कह दिया आकाश लक्षण में करूंगा अवकाशात्मक होता है सत्यवास होता क्यों असत्य होगा ऐसे क्यों चिंतन करो अवकाश आत्मा का आकाश असदरूप होगा ऐसे चिंतन करो क्यों चिंतन करो ऐसे क्योंकि भिन्नम सतो जो सत्य भिन्न होगा वो तो असत जरूर होगा और जो सत्य भिन्न नहीं और असत भिन्न नहीं यदि कहते हो तो वन तो व्यागत दोष होगा जाएगा वही करे भिन्नम सतो नक् चेत ऐसा तुम कहोगे सत्य भिन्न होता हुआ भी वो असत्य नहीं है ऐसा कहोगे वचन में व्याघात दोष होगा कि सत्य भिन्न कर क्या सत्य न सत्य भिन्न है आप घट से भिन्न है कन का मतलब क्या वो घट नहीं है ये कहना चाहते हो ना पाठ जो है घट से भिन्न है इसका मतलब क्या पट घट नहीं है ये तो कहना चाहोगे तो सत्य से भिन्न आकाश है इसका मतलब क्या आकाश सत्य नहीं है ये कहना चाहते है सत्य नहीं तो फिर क्या है असत्य तो कहना पड़ेगा और ये कहोगे सत्य तो नहीं है कि तो असत्य भी नहीं है ये कहना गलत है वहां व्या दोष होगा तो है भ्रांति में बोल दिया तो भ्रांति से तो दिखाई देगा असत्य तो भ्रांति से दिखता है सत्यहां से भ्रांति से तो भ्रांति उड़ जाएगा सत्य नहीं दिखाई देने से असत दिख रहा भ्रांति तो ये विशेष रज्जो दिखाई दे फिर सब कहा से दिखाई देगा आपको रज्जो दिखाई देने के बाद क्षण भर भी वहां नहीं रहेगा आपको जबरस्ती कल्पना करना पड़ेगा उसमें जबरस्ती और ये कल्पना जो कर भी लोगे डरने को लोग आप डरोगे? जब तक भ्रांति थी तब तक डर था जहां रज्जू देखा वो तो भ्रांति वाला सब खत्म हो गया बाद में कल्पना भी कर लोगे सर लोग उसे खेलोगे तुम डरोगे नहीं जैसे बच्चे हैं खिलौने का सांप लाते है, पता है नहीं खिलौना है जर तो है नहीं तो मोड़ मार देते खेलते है खेलते यहां पर भी भ्रांति असत्य की भ्रांति तब तक होती है जब तक मुझे सत्य का नहीं हो जिस क्षण सब का हो जाता है सत्ता ही रह जाती है बाल में दिखाई देता है दूसरे आपको डर गया देते जब आपने जान लिया ये रज्जु सांप नहीं है बाल में पूर्व भ्रांति के संस्कार असात अभी भले तुम कल्पना भी कर लोगे तो उसका डर नहीं लगेगा आपको हम ब्रह्मानुभूति कर ले सत्य अनुभूति करने के बाद प्रपंच दिखाई भी देते रहे हमारा क्या बिगाड़ेगा वो क्योंकि हम समझ चुके हैं ये मिथ्या सत्य अनुभूति हो गई है भ्रांति भ्रांति निवृत्ति का मतलब क्या असत्य में सत्य की जो कल्पना थी वही भ्रांति है जो है ही नहीं, नहीं उसको है करके मान ले रहा हूं यही भ्रांति थी असत्य सत्य की निवृत्ति हो गई असत्य में मिथ्यात्व का निश्चय हो गया ये भ्रांति इसलिए कहते हैं कि भिन्नम सतो असत न सत से भिन्न होता हो भी वो असत्य नहीं है जैसा कोई कहता है वो वही व्यक्ति ऐसा है जैसे कि भक्तों के आगा दोषों वाला है कहते मेरा वाणी नहीं है और फिर भी वाणी से बोल रहा है बहुत सुंदर श्लोक नीचे दे रहे हैं यावत जीवम अहम मौनी ब्रह्मचारी चमे पिता माता तुम बंध्या आसीत पुत्र पिता महा दादाजी का कोई बेटा नहीं था दादाजी का कोई बेटा नहीं था दादाजी का कोई बेटा तो आप कहां से आ गए पोता बोल रहे हो तुम कहां से पैदा हो गए भाई जब तुम्हारे दादाजी का कोई बेटा ही नहीं था और जो बेटा नहीं था वो कैसा तो था ब्रह्मचारी था बोला जो बेटा नहीं था वो तुम्हारा बाप है और ब्रह्मचारी कैसे होगा कहता बड़ा सुंदर यावत जीवन अहम मौनी बोल रहा है मैं सारा जीवन भर बोला ही नहीं हूं मैं मौनी हूं और बोल रहा है और मैं ऐसा विचित्र मौनी हूं जो मेरा पिताजी कैसे हैं ब्रह्मचारी चमे पिता मेरे पिता अखंड ब्रह्मचारी शादी नहीं की ये तो पैदा कहां से है माता तू मम वंध्या आस और मेरी माँ वंध्या है सारे वचनों में क्या है व्याघा दोष है अपुत्रश पितामह और मेरे पिता पितामह में दादाजी का कोई वास्तव बेटा ही नहीं ऐसा बोलने वाले का कोई अस्तित्व अच्छा होगा ठीक ऐसा ही वचन है जो कहता है आ, से बिन आकाश है नहीं वह आकाश असत्य नहीं जैसे सब वचन निरर्थक है उसी प्रकार उसका वचन भी निरर्थक है असत्य भान्या तो पूर्व पक्ष कहता है आपने जो बोला यदि वह असत्य है तो फिर भान नहीं होना चाहिए किंतु तो भान हो रहा है ना सिर्फ सत्यान हो उसको तो नहीं वह तुच्छ विलक्षण नुच्छ विलक्षण भी है असत होता हुआ पुष्पादी अत्यंत तुच्छ की अपेक्षा से विलक्षण भी है आकाश उनकी माया का कार्य सभ्य विलक्षण अत्यंत तुच्छ रूप भी नहीं है सत्य नहीं है असत होता हुआ तुच्छ रूप असत नहीं है है असत क्योंकि सत्य भिन्न है जस्य भिन्न हो असत होगा ये असत होते भी वो तुच्छ नहीं है आ के समान का भान भी होते रहेगा इसे कहते भाती चेत भातु नाम भूषण स्वप्न गजाधिवत भाती चेत यदि ये आकाश मिथ्या आए वहां असत है खपुष्पवत यदि हो जाए फिर तो भान भी नहीं होना चाहिए तो खपुष्प का भान नहीं होता इसका तो भी भान नहीं होना चाहिए कहते नहीं नहीं भात दि चेत भात नाम यदि भाषित हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाषित होना ही चाहिए और भाषित होना इसका भूषणम माई का श्रत के माया का चीज भाषित होता ही है माया भी जो बनाता है होता नहीं है दिखाई देता है एक माया भी ऐसा विचित्र था उन्हें लड़कों को खड़ा कर दिलाएंगे अरे क्या दूध का, का बोतल दे दिया अरे मुंह के सामने लगा मुंह को छूना नहीं सामने लगा पीते जाओ ऐसे करते जाओ अरे दूसरे को पकड़े हैं सब वो कोने में जो खड़ा था जिसके हाथ में बोतल नहीं पा कुछ नहीं वो ढकाने लग गया उसने और फिर दूसरा ढकाने लगा तीसरा ढकाने लगा उतर के जाओ खाली पेट है कुछ नहीं गिलास बोतल था वैसे, वैसे दूध है खाली हुआ ही सबका पेट भर गया दूध वैसे, वैसे और सारे लोग पेट भर गया माया की माया यही विशेषता तो है माया का ऐसे भाषित होना ही इस असत्य का भाषित होना ही माया की माया मायावीता, मायावी माया की यह शक्ति का सामर्थ्य वही तो माई कश्य तूझना तो तो ऐसा भाषित होना भूषण है यदि जो असद होता है भाषित हो रहा है इसका मतलब वह तत्व उसको मिथ्या कर दिवस स्वन में परिकल्पित हाथी आदि के समान चीजें ऐसे समझो भादिति चेति अविरोधम दर्शित मिथ्यास लक्ष्य दृष्टांत यदि असत्य होता हुआ भी भाषित हो रहा है इसे कोई विरोध नहीं क्योंकि ये जो असद है वो तुच्छ विलक्षण है कपुष्पद के समान नहीं ये माइक है इसीलिए मिथ्या वस्तु में ऐसा होना माया से उत्पन्न मिथ्याव वस्तुओं का असद होता भी भाषित होना एक भूषण ही है दूषण नहीं है यह समझाने के लिए मित्या वस्तु का लक्षण बताया तो लक्षण क्या था आसद भी मिथ्या जो असदित होता हो भी भासित होता है उसी का नाम यद वस्तु स्वरूपेण स्वरूप जो वस्तु स्वरूपेण वास्तव में क्या है विद्यमान नहीं है फिर भी अभी भाषते फिर भी भाषित होते वह सब्र के समान मिथ्या है ननु नियमित है और ये समस्या साथ साथ सदा कब अलग नहीं। तो हम कैसे इसको अलग करके समझेंगे अस्थि को छोड़कर केवल घट कभी दिखाई नहीं देता दिखा, घट तो को छोड़कर केवल अस्थि में कभी अनुभव नहीं ऐसी जो अन्य है अन्योन तादाप्य हो रखे है जो दो उनको अलग करके मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं सुंदर प्रश्न ऐसे वो ब्रह्म होता हुआ भी, तादाप्य अध्यास हो रखता है हम उसको अलग करने की रहने नहीं कर पाते अलग करके ग्रहण कर ले तो मुक्ति हो जाए इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न नियमित रूप दो वस्तु एक साथ हमें सदा उपलब्ध हो रहे हैं ऐशों का भेदो न दृष्ट गोच उनको अलग अलग करके कहीं हमारा दृष्टि का विषय नहीं होता क्या है? व्यक्ति देहि दे गुण द्रव्य यथा वास्तु देव्यस्तु पार्थकोत्र अरे भाई तुम बुद्धिमान आदमी हो जैसे तुम गुण और द्रव्य को अलग कैसे समझ रहे हो भाई आप गुण को द्रव्य से पदार्थ मान रहे हो ना नहीं आई नहीं मानता है कैसे मान रहे हो क्या आपने कभी गुण को द्रव्य सेपरेट कहीं देखा द्रव्य को छोड़कर केवल गुण को किसी ने कहीं अनुभव किया है क्या व्यक्ति वस्तु को छोड़कर जाति को केवल किसी ग्रहण किया थे? फिर भी इन दोनों को अरग पदार्थ कैसे आपने मान लिया अरग पदार्थ नहीं मानते सत्य पदार्थ द्रिव्य से गुण को अलग मान लिया गुण से जो है जाति को अलग मान लेते हो सब को अलग अलग कैसे मान रहे हो? कि उसी प्रकार से आप आकाश और सबको अलग नहीं मान सकते भले ही वे दो सदा सह उपलब्ध हो रहे हो जाति व्यक्ति दे ही दे हो। शरीर और आत्मा को पृथक मानते कि नहीं मानते हो नहीं आई जाति व्यक्ति को पृथक मानते भी नहीं मानते हो जब भी दोनों सदा सह उपलब्ध होने वाले वस्तु हैं फिर भी आप इनको पृथक पदार्थ मानते वजह से उसी प्रकार मैं कहता हूं वृहत्त तो और सत भले सदा एक साथ उपलब्ध होते हो तो भी दोनों को पृथक समझो वृहत्त तथई वास्तव आर्थको उसी प्रकार दोनों को पृथक मानना में क्या बड़ा आश्चर्य की बात हो रही है यहाँ पर इसे कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है जैसे तुम्हारा जाति व्यक्ति सदा अभिन्न उपलब्ध होने के बावजूद भी भिन्न है देह जैसे अभिन्न उपलब्ध होने पर भी भिन्न <rico pace> है गुण और द्रव्य सदा अभिन्न उपलब्ध होने पर भी भिन्न है उसी प्रकार सत्य व्यक्ति अभिनत सदा उपलब्ध होने पर भी भिन्न है ऐसे कहने में क्या आश्चर्य है भेद यदि बुद्ध तेपर्शता है समझ में तो आता है दोनों तो भिन्न हैं आपने जी युक्ति दिया हा? उसके बारे में तो समझ में आ रहा है आकाश और सब भिन्न है और सब धर्मी है आकाश धर्म है ये सारी बात जो बोल रहे हो तुम सब बुद्धि में तो समझ में आती है निश्चय नहीं हो पाता है समझना अलग चीज उस विचार को हाँ भाई आप जो कार्य युक्ति से ठीक तो लगता है बाप लेकिन व्यक्ति नहीं अभी दिमाग फिट नहीं ठीक सारा ठीक लेकिन दिमाग उसको स्वीकार कर नहीं सकता कहते क्यों नहीं स्वीकार करना है कारण कि तुम्हारे कोई संशय है अभी या अभी तुम्हारे अंदर गृहस्थी और जगत की वासना झकट रखी है ये तुम्हें वह यथार्थ पकड़ में नहीं आ रहा दो ये रास्ता है ना आप ध्यान पूर्वक बैठ करके उनको पृथक पृथक देखकर समझ करके बुद्धि में निश्चय धारण नहीं कर पा को धारण करने की प्रज्ञा भी जागरूक नहीं हुई है कारण क्या है आपके अंदर चित्त एकाग्रता नहीं चित्त एकाग्र होने लग जाए ध्यान होने लगता है जैसे जैसे वैसे जैसे की प्रज्ञा शक्ति बढ़ती वैशारणी प्रज्ञा शुद्ध प्रज्ञा होती जाती जैसे जैसे जैसे सत्य को धारण करती प्रथम भरा प्रज्ञा प्रथम सत्य भरा भरमे धारण पोषण भोषण धारण धारण भरने पोषण होता है तभी सत्य को धारण करने की बुद्धि प्रज्ञा नाम की बुद्धि जगती है या तो तुम्हारे अंदर ध्यान नहीं हो रहा है इसे तेरी बुद्धि विषद प्रज्ञा शुभ धारण नहीं कर पाई है तो शक्ति को धारण तुम नहीं कर पा रहे हो यह तो अभी तेरे दिमाग कोई संशय है इसीलिए इस शक्ति का निश्चय नहीं हो पा रहा दो में से एक कारण बता पा रहा है ध्यान नहीं हो रहा है तो योगाभ्यास करो योगा कोर्स अटेंड करो। योग सीखो आसन करो प्राणायाम की तरह मन का नियंत्रण करो आसन से शरीर को साथ प्राणायाम से मन को साथ प्रत्याहार से इंद्रियों का नियंत्रण करो इंद्रियों और मन की बहिर्मुखता का नियंत्रण करना है धारणा से नियंत्रित इंद्रियों और मन को एक देश में बांध देना है और जिस विषय में बांध देते हो उस विषय का के निरंतर चलाना ही ध्यान जब प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एक क्रम से एक दूसरे का उपयोग होता हुआ ज्ञान की भूमिकाएं बनती है जब ध्यान एकाग्रता होने लगता है तो प्रज्ञा बुद्धि तत्व शुद्ध होती जिस, जिस जाती है वैसे उसकी सत्य विधान करने की प्रज्ञा शक्ति जागरूक होती है तुद्धि आपके अंदर बन जाती है संशय हो तो संशयधा उसका निराकरण करने को बैठे दोनों के कारण वही कार्य देखिए बुद्धों विभेदो नौ चित निरूढ़िम या चे तदा अने भेद तो मेरे को समझ में आ रहा तथा निश्चित नवे फिर बुद्धि बुद्धिश्चाय ग्रहण नहीं कर पा रही है यदि ऐसा भेदो शंकते यद्यपि भेद का बुद्धों पर समझ में तो आ रहा है लेकिन चित्त में वो निरूढ़ नहीं हो रहा है ऐसा है तदा तब बताओ क्या कारण है कि बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रहा है बात अनेका संशया द्वार दो हितों में से एक हेतु तो होगा याद कुमार चित्त में एकाग्रता नहीं है इसलिए बुद्धि निष्याति प्रवृत्ति नहीं बना पा रही है अथवा संशय सकता है का दुड़ का का भाव का भाव का कारण क्या है तुम्हारे अंदर है है जो के अभाव का कारण क्या ये तुम बताओ दोनों का पर्याय बताएंगे यदि एकाग्रता नहीं है उसे क्या करना चाहिए वो पर्याय बताएंगे और संशय है उसमें निवारण करने का भी तरीका बता देंगे